श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अठारह ईस्वी की नव यात्रा श्री राम कृष्ण देव के द्वारा गुणी तथा सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान प्रदान करना इसका कारण हमने श्री रामकृष्ण देव को सर्वदा ही गुणी व्यक्ति के गुण का आदर तथा सम्माननीय जन के सम्मान की मर्यादा रखते हुए देखा है वे कहा करते थे अरे सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान न करने से भगवान रुष्ट होते हैं उनकी श्री भगवान की शक्ति से ही तो वे श्रेष्ठ बने हैं उन्हीं ने तो उनको श्रेष्ठ बनाया है उन लोगों की अवज्ञा करने पर उनकी श्री भगवान की अवज्ञा होती है इसलिए हम देखते हैं कि जब कभी श्री राम कृष्ण देव को कहीं पर किसी गुणी व्यक्ति का समाचार मिलता तत्काल ही किसी न किसी प्रकार उनके दर्शन के निमित्त व्याकुल हो उठते थे यदि वह व्यक्ति उनके समीप उपस्थित होता तब तो कहना ही क्या था अन्यथा बिना बुलाए भी वे स्वयं जाकर उनके दर्शन उनसे वार्तालाप तथा उन्हें प्रणाम कर आते थे वर्धमान महाराज के सभा पंडित पद्मलोचन पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाराणसी के प्रसिद्ध वीणा वादक महेश वृंदावन में सखी भाव का अवलंबन करने वाली गंगा माता भक्त प्रवर कृषवसेन और भी इस प्रकार के कितने ही व्यक्तियों का उल्लेख किया जा सकता है इनमें से प्रत्येक की विशेष गुण में महिमा सुनकर तथा उनको खोज ढूंढ उनके दर्शन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव स्वयं उनके दरवाजे पर उपस्थित हुए थे अभिमान रहित बनने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा तक आचरण किया इस प्रकार अयाचित रूप से श्री रामकृष्ण देव का किसी दरवाजे पर उपस्थित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि मैं स्वयं महान हूं दूसरों के समीप इस प्रकार जाने से मुझे छोटा बनना पड़ेगा मेरी मर्यादा हानि होगी आदिभाव उनके हृदय में कभी भी उदित नहीं होते थे अहंकार अभिमान को जलाकर उन्होंने गंगा जी में एकदम विसर्जित कर दिया था काली मंदिर में भिखारियों के भोजन के उपरांत उनके जूठी पत्तलों को सिर पर लाद बाहर फेंक आने के पश्चात उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उस जगह को साफ किया था साक्षात नारायण बुद्धि से किसी समय उनकी जूठन तक को उन्होंने ग्रहण किया था काली मंदिर के नौकरों के शौचादि के लिए जो स्थान निर्दिष्ट था एक बार उस स्थान तक को अपने हाथ से धोकर अपने केस द्वारा उसे पूछते हुए जगदम्बा से यह प्रार्थना की थी कि माँ उनके से मैं श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार का भाव मेरे मन में कभी भी उदित न हो इसलिए उनके जीवन में अद्भुत अभिमान शून्यता को देखकर भी हम आश्चर्यचकित नहीं होते हैं किंतु अन्य लोगों के भीतर यदि हमें कभी किंचन मात्र भी अभिमान राहित्य दिखाई देता है तो तत्काल ही हम क्या अद्भुत बात है कहने लगते हैं क्योंकि श्री रामकृष्ण देव तो हमारे इस संसार के व्यक्ति नहीं थे श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर के बगीचे में अपनी धोती के छोर को गले में लपेटकर कर टहल रहे थे किसी बाबू ने उन्हें माली समझकर कहा अय ये फूल मेरे लिए तोड़ दो श्री राम कृष्णदेव बिना किसी आपत्ति के उस आदेश का पालन कर वहां से चले गए मथुर बाबू के पुत्र स्वर्गीय के बाबू ने किसी समय श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय हृदय राम मुखोपाध्याय से असंतुष्ट हो उन्हें अन्यत्र चले जाने का आदेश दिया उस समय उन्होंने क्रोधवश दूसरों के समीप अपने इस भाव को भी व्यक्त किया था कि श्री रामकृष्ण देव की भी काली मंदिर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं श्री रामकृष्ण देव के कान तक यह बात पहुँचते ही हंसते हुए अपने कंधे पर अंगोछा डालकर वे तत्काल ही वहां से चल देने के लिए प्रस्तुत हुए प्राय सदर दरवाजे तक वे पहुंचे ही थे कि उस समय त्रैलोक के बाबू अमंगल आशंका से भयभीत हो उनके निकट उपस्थित हुए तथा आपको तो मैंने जाने के लिए नहीं कहा फिर आप क्यों जा रहे हैं इत्यादि कहकर श्री रामकृष्ण देव से लौट चलने के लिए प्रार्थना की श्री रामकृष्ण देव भी मानो कुछ भी नहीं हुआ है इस भाव से पहले की तरह हंसते हुए अपने कमरे में आकर बैठ गए विषयी लोगों के विपरीत आचरण ऐसी और भी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है इन समस्त आचरणों से हमें उतना आश्चर्य नहीं होता है जितना कि संसार के किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उससे बहुत कुछ कम अंश में किंचन मात्र भी आचरण किए जाने पर हम एकदम धन्य धन्य करने लगते हैं क्योंकि हम मुख से कहें या न कहें पर हमने अपने मन में यह निश्चय कर रखा है कि संसार में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा दुर्बल को हटाकर अपने मार्ग को निष्कंटक बनाना पड़ेगा अपनी बातों को पूर्ण रूप से बढ़ा चढ़ा दंके की चोट कहना पड़ेगा अपनी कमजोरियों को जहाँ तक संभव हो दूसरों से छिपाकर रखना होगा तथा सरल रूप से भगवान या मनुष्य पर सोलह आने विश्वास करने पर हमें एकदम कार्य शक्ति रहित हो निखट्टू बन जाना पड़ेगा हां संसार तुम्हारी अंतर जातीय नीति राजनीति समाज नीति तथा व्यक्तिगत धर्म नीति सर्वत्र ही यही बात है तुम्हारा दिल्ली का लड्डू जिसने खाया है वह तो पछता ही रहा है जिसने नहीं खाया उसकी भी वही दशा है